आकू चाय पीने वाला घोड़ा पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में रहते थे वो लोग बड़ा ही अजीब सा परिवार था वो कल्लन तांगे वाला उसकी बीवी मुन्नी भी तुलारी नाम की गाय अ बाकू घोड़ा और 6 6 छोटी मुर्गियां रोज सुबह जब दिन निकलता आम के पत्तों के बीच से झांकते हुए सूरज के साथ मुन्नी भी बाहर निकलकर गाय को दोहती और मुर्गियों से अंडे ले लेती फिर आता कल्लन चाय की बड़ी सी केतली और प्लेट लिए मूंछों के पीछे से मुस्कुराकर वो बाकू को बुलाता बाकू आजा ये रही तेरी गरमागरम चाय टप-टप करता बाकू अपने तबेले से बाहर आ जाता खुशी से भरी आंखें चमकती हुई खाल और शान से अपनी पूंछ फड़कारता कल्लन बाकू की प्लेट में तीन बार चाय डालता और करके बाकू सारी चाय पी जाता फिर वो अपनी गर्दन से बाल झटक कर मस्ती में हिनाता वाह क्या चाय है हमारा बाकू कोई ऐसा वैसा नहीं खास घोड़ा था इसलिए तो वो हर सुबह शाम चाय पीता था चाय मोटी मुर्गी ने नाक चढ़ाकर कहा घोड़े भी कहीं चाय पीते हैं बाकु ने बड़ी शान से अपनी गर्दन खुमा कर कहा मैं अंग्रेजों के तबेले में पैदा हुआ था और मेरी मा रेस में दौड़ती थी <laughs> खास और चाय के नाश्ते के बाद बाकु तांगे से जुड़ जाता और कल्लन के साथ कामकाज के लिए निकल पड़ता चांदनी चौक में सब जानते थे कि यह खास तांगा है बाकु था ही कुछ खास तगड़ा और तेज चाय जो पीता था हर रोज बाकू को नाचना अच्छा लगता था और बच्चों के साथ तो और भी मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस जाने वाले लोगों को वो घर पहुचा देता तब तांगे पर सवार बच्चे उसकी लगाम संभाल कर ऐसे बैठ जाते कि जैसे वो तांगा चला रहे हों ऐसे बच्चों के साथ बाकु खूब दोसी निभाता और उन्हें अपने चेहरे को थप थप आने देता बच्चे कहते अरे बाप बाकु हुमारा यार बाकु जैसा कोई नहीं यह हम इसे गाजर खिला सकते हैं हां हां क्यों नहीं खिलाओ खिलाओ बाकू को चाय के साथ गाजर तो बहुत पसंद है एक दिन शाम को घर लौटते हुए उन्हें सामने एक बारात दिखाई दी दूला सफेद घोडी पर था और बैंड बाजे बज रहे थे बाराती जोर शोर से नाचते हुए जा रहे थे <सथी दुणारी> उन्हें देख बाकू ने भी जोश में आकर नाचना शुरू कर दिया अग्या लोग दंग रह गए दूल्हे के पिताजी ने कल्लन को 100 रुपए का नोट पकड़ाकर कहा वाह भाई वाह बड़ा अच्छा नाचता है तुम्हारा यह घोड़ा साहब बहुत खास घोड़ा है चाय जो पीता है रोज दिन सुबह जाने क्या हुआ कलन जब बाकू की चाय लेने रसोई में गया तो परेशान मुन्नी भी ने बताया बड़ी मुसीबत है हमारी चाय खत्म हो गई है मैं बाजार से ले आता हूं इतनी सवेरे तुम्हें कौन सी दुकान खुली मिलेगी लेकिन बाकू को तो चाय चाहिए ही चाहिए कलन बाहर आया तो उसे खाली हाथ देखकर बाकू की आंखें खुली की खुली रह गईं जैसे पूछ रहा हो <laughs> क्या हुआ मेरी चाय का और कहां गई मेरी प्लेट <laughs> कलन ने दुखी होकर कहा माफ कर यार बाकू आज चाय खत्म हो गई <laughs> गुस्से में हिनहिनाता बाकू अपने तबेले में वापस चला गया और उसने बाहर आने से मना कर दिया <laughs> उसे मनाने कलन हरी भरी घास की थैली ले आया बाकू ने उसे देखकर मुंह फेर लिया मुन्नी बी ने दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया ले बांकू पी ले पी ले बच्चे बाकू ने उसे सूंघा और फिर जोर से लात मारकर धकेल दिया दुलारी गाय ने गुस्से में कहा अरे ये क्या किया मेरा दूध फेंक दिया गलत बात है लेकिन वो चाय नहीं थी मुर्गियों ने मनाते हुए कहा अंडा ले लो हमसे अंग्रेज तो अंडा जरूर खाते हैं नाश्ते में है ना बाकू ने सिर झटककर जवाब दिया मैं नहीं खाता कल रन ने बाकू को तांगे से जोड लिया और वो गली से बाहर निकल पड़े हर रोस की तरहा बाकू टप टप नाच नहीं रहा था वो नाराजगी में सिर झुका कर बस चला जा रहा था चला जा रहा था चला जा रहा था जब वो बाएं तरफ मुड़े तो उसने सोचा ये तो मार्केट का रास्ता नहीं है कहां जा रहे हैं हम ठाकुर ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि वो एक बड़ी सी लाल इमारत के सामने खड़े हैं दाएं दाएं। काफी सारा सामान साथ लिए लोग आ जा रहे हैं तभी एक जोर की सीटी बजी और चुक चुक करती एक रेल गाड़ी आती दिखाई दी हम इस वक्त ट्रेशन पर क्या कर रहे हैं <laughs> बाकू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था फिर जो देखा उससे बाकू की आँखे खुली की खुली रह गई सामने से एक लड़का चाय की बड़ी सी केतली लेकर चला रहा था चाय चाय, चाय गरमागरम चाय ले बाकू देख आ गई तेरी गरमागरम चाय बाकू ने उस रोज आधी केतली भर चाय पी रेलवे स्टेशन पर तब से बाकू पूरे दिल्ली शहर में सबसे जाना माना घोड़ा बन गया <स्थाँगा> बाकू चाय पीने वाला घोड़ा